उत्पत्ति कैसी उसकी व्यवस्था दीजिए आप व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं इसीलिए यहाँ कल हमें ये व्यवस्था देना है अजातवाद कैसे अनुत्पत्ति की व्यवस्था देनी है उन युक्तियों का संपादन करना है जिससे अनुत्पत्ति को सिद्ध कर सकते उत्पन्न नहीं नहीं हुआ जो कुछ भी है ध्यान इसलिए स्वभाववाद से लेकर के अंत तक वर्तवादी तक सबको पछाड़ देंगे कुछ भी है नहीं। कार ही नहीं कार्यकार तो नहीं तो वाद ज्ञान से हुआ वृत्त उत्पन्न ही नहीं हुआ तो वाद कि सुबह कोई वस्तु उत्पन्न हो तो उसके लिए सोचे फिर उसके लिए खड़ा करें तो ये सत्कारी वादे की असतकारी वादे की परिणाम वादी की आरंभवादे की वर्तवादी कौन वाद है ये वादों की विचारधारा तब तो चलेगा जब किसी वस्तु की पर किंचित सदसत संसदापी न किंचितयत है पर तो वापी न वस्तु कोई भी वस्तु ना हो सकता नगत आप कोई मतलब ऐसे ही मत। होता है क्योंकि दिखाई दे रहा है इसमें ऐसा होता है मान लो जैसे जैसे डारविन ने अंग्रेज वैज्ञानिक ने दिया स्वभाव से जो है और धीरे धीरे जो छिपकली आदमी गया, बं, बंदर-बंदर होते होते धीरे-धीरे विकासवादी है स्वाभाविक विकासवाद है रेवल्यूशनरी थियरी दिया था ना उसने स्वाभाविक विकासवाद मानते है वो और पहले जो है जब चल कहां पता नहीं आ गया तो आ गया जल आ गया पृथ्वी पर समुद्र था जल था सब था और उसमें अपने कीटाणु हो गए वो तो कीटाणु अपने आप लगे रंग तेरगते पृथ्वी पर आ गए प्रसर वाले धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगे ऐसे होते होते वो बड़े हो गए खाए पीने लगे पेड़ पौधा पत्ता विकास होते हथे फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो आज भी बन गए कुछ नहीं उसके दिमाग में तो उसके दिमाग आज भी राज दिख रहा ईसाई में कुछ तो हुआ ही नहीं पशुओं से मनुष्य तक कीट, कीट पतंगों से लेकर के मनुष्य तक के स्वाभाविक विकासवाद को मान स्वत हो गया और किसी अन्य से, से मानोगे दूसरे से मानोगे अन्य उन्हें दोष हो जाएगा तो दूसरा किसके पेक्षा लिया इसके अपेक्षा से उसने किया उसके अपेक्षा से इसने किया तो आपस में एक दूसरे की अपेक्षा करके कार्यकाल वह हो जाएंगे जो पूर्व तो सब आ जाएगा अत किंच विलक्षण से भी नहीं चतुष्कोटिकी बता रहे वापी न किंचित सुझाए गए अभी कर लो जित्र भी नहीं कहा गया वह सब बाद आ जाएगा सदवाद असतवाद संसद उभय से उत्पन्नवाद सरसद विलक्षण से उत्पन्नवाद ये चार कोटि से बहिर्भूत है माध्यमिकी कार्य प्रथम कार्य सदृश शब्द में अंतर है थोड़ी भाषा में बाकी तो यही अर्थ है अत्य जातिवाद के संभव सभी पक्षों के निराकरण होने से अजातवाद किसी भी हो जाती है ये जायमान वस्तु स्वतः परतो तो वा सद सदस्यवाद चाहे थे जो कुछ भी उत्पन्न होता है वस्तु कुछ लोगों ने का स्वतः होता है कुछ लोगों ने कहा होता है कुछ लोगों ने कहा असत से होता है कुछ लोग कहते होता है इन छह पक्ष के अलावा कोई सातवा पक्ष नहीं मालूम होता नस्य के निचित प्रकार जन्म संभव लेकिन कार्य की उत्पत्ति कैसे मैंने जायमानस्य जायम से कार्य से उत्पत्ति प्रकार ये षट प्रमुख प्रकारों में से किसी भी प्रकार से जन्म संभव ही नहीं है करके उठाएंगे कर नावत स्वयं आपरनिष्पन्नता स्वयं ही हो जाएगा कार्य रूपेणा यह नहीं हो सकता स्वयं ही कार्य उत्पन्न हो जाएगा बिना कारण का स्वयं कार्य उत्पन्न हो गया ये नहीं हो सकता है क्योंकि वह अपरिष्पन्न स्वरूप वाला नहीं है अपरिष्पन्न क्यों अपरिष्पन्न झा रहे स्वतः स्वरूप स्वयं जायते आपका कहने का मतलब है स्वतः स्वस्वरूप से स्वयं ही पैदा हो गया मतलब यथा तस्मा तस्मादेव घटा घट गत अपनी ही घट से स्वयं से ही पैदा हो गया घट घट से पैदा हो गया एक घट से दूसरा घट नहीं घट से स्वघा हो गया स्व से स्व ही पैदा हो गया ऐसे कथन करना हुआ स्वस्व स्वरूप से पहला हो जाना इसका मतलब आत्मा स्व स्वरपेक्ष उत्मा स्वर्दोषा देखिये करें स्वयं कार्य स्वरूप नाव चाहे स्वयं ही उत्पन्न हो उत्पन होता हुआ कार्य स्वयं के स्वरूप से उत्पन्न हो गया ऐसा आप नहीं कहा सकते स्वयं स्वापेक्ष मंत्रेना स्व कारणाधि अपर निष्पन्नता के स्वयं स्व के बिना क्योंकि उस अतिरिक्त कोई कारण तो है नहीं स्व कोई कारण मान लिया स्व ही कार्य हो गया स्व ही कारण हुआ और स्व ही कार्य हो गया स्व कारणाधीन अप्रनिष्पन्नता ऐसा वस्तु के स्वरूप सिद्धि नहीं हो सकता अन्यथा स्वसिद्धि स्वीति एक कारण को बिल्कुल निरपेष करके चलोगे स्वसिद्धि के लिए स्व की सिद्धि मान लेने पर आत्मा सर्दोष हो जाएगा उसको और स्पष्ट कर लीजिए टिपण में जाओ चार और पांच में स्वजन्यतम अक्षतम में विशिष्ट जन्य विशेषण जन्यत्व नियम इतिहा स्वजन्य तो अक्षत है मानना ही होगा आपको क्यों विशिष्ट जन्य विशेषण जन्यत्व नियम क्योंकि कोई भी विशिष्ट वस्तु जन्य माना हो वह विशेषण अधिन है विशेषण जन्य आधीन होगा विशिष्ट वस्तु उत्पन्न हुआ है इसका मतलब वह विशेषण में उत्पन्न है मानना पड़ेगा आपको इसी प्रेस स्वजन्य जब कोई वस्तुगत कहोगे तो स्व को भी मानना पड़ेगा पहले से ही स्वरूप जन है जन्य में स्वजन्य कहोगे ना यह स्व जन्य में स्वजन्य कोई तीसरी वित्पत्ति हो नहीं सकती है और वहाँ स्वेषण है वो जन्य होगा उससे जनि दूसरा वह कौन है वो वो भी स्वीय है स्व स्व जन्म भावती स्व स्व जन्यम भावती कथन करना होगा तो ऐसी में आपका शो तो हो गया क्योंकि नियम यह है किसी भी विशिष्ट वस्तु की जन्यता करना हो विशिष्ट जन्यता कथन करनी हो वह विशेषण जन्यता मानना ही होगा कि विशिष्ट जन्य विशेषण जन्य नियमित आशंका स्वापेक्षा मंत्रे नहीं थी कारण व्यवहार एवं स्वापेक्ष हो न तो जनक भाव कारण व्यवहार स्वापेक्ष ही होता है उसे पृथक निमित लेकर हम नहीं कर रहे हैं विचार चल रहा है जनक को लेकर के नहीं उपादान कारण का कार्य के का बारे में विचार चल रहा है नच चाहत एव स्वत स्व जन्म शक्म अभिगंत जो पहले ही असत हो ऐसा कोई स्व नामक वस्तु अपने से किसी जन्म को स्वयं को जन्म देने में समर्थ नहीं हो सकता असत स्वत, स्वतः स्व जो है स्व को जन्म नहीं दे सकता वंध्यासुतुआ तो जन्म प्रसंग नहीं तो वंध्यासुत तो का जन्म मानना पड़ जाएगा जा तथा स्वतः स्वजन्म नहीं दूषण इसलिए स्वत ही जन के गति कार्य कारण हो जाए तो निश्चित रूप से वहाँ क्या होगा आत्मा से दोष हो जाएगा हम अंबाई वापस आनेगिरी में नहीं घटा घटो चाहे मानो दुष्टोरता जो दिया है उसको समझ रहा है मूल में क्योंकि घट से घट ही उत्पन्न होता हुआ कहीं भी संसार में देखा नहीं गया है अतएव घट से घटोत्पत्ति मानोगे तो आत्मा स्व दोष होगा अतः स्वता स्व को उत्पन्न कर डालेगा स्व से स्व के द्वारा स्व उत्पत्ति किसी भी प्रकार के निमित्त या उपादन कार्य कारण स्व का कार। स्व के प्रति नहीं माना जा सकता है और दूसरे पक्ष उठा कर अन्य घटात्मवा पर्ता का तात्पर्य एक घट ऐसी दूसरा घट का पैदा होना यह अर्थ या घट से पट का पैदा होना कह रहे एक से दूसरा पैदा होना ये तो कह रहे हैं का मतलब जो पैदा हुआ है इससे भिल वो है पर, द, पर है वो स्व हो गया वो पर हो गया मैंने पर से स्व की उत्पत्ति हुई इसका अर्थ क्या होगा क्या तुम्हारा कहना है मतलब एक घट से दूसरा घट एक पट से दूसरा पट पैदा ये कहना चाह रहे हो क्या एक पट को स्व ले लो दूसरा पट को पर शब्द से ले लो पटा पटा अर्थ निकलेगा अथवा स्व से लो पट गो पर् ले लो घट गो घटा पटा ऐसा करोगे स्वत्ति का तात्पर्य क्या स्वतः स्वपत्ति नहीं हो सका क्या तुम करोगे हमें तो ये समझ में आ रहा है उसके अर्थ हम दोष दे रहे हैं गांधी कहेगा हमको तो जो समझ में आया उसके हिसाब से मैं बोल रहा तुम्हारे कहने का अभिप्राय है घट से घट की उत्पत्ति और जो घट ऐसी पट उत्पत्ति है तो ये असंभव दोष गो में असंभव है तो अन्य समाज अन्य कहना तुम चाह रहे यथा घटापट अथवा दूसरा पटात पटान तमाम ये भी संभव नहीं है यदि एक घट से दूसरा घट की उत्पत्ति कहूंगा फिर वो घट कहा जाएगा इस घट से कहना पड़ेगा इस घट से वो घट उत्पन्न हुआ है ना दो घट है इस घट से ये घट उत्पन्न हुआ तो मुझे पूछे ये घट कहां उत्पन्न हुआ कि दूसरे घट से तो अनुसा हो जाएगी इसको कहना पड़ेगा इस घट से घट उत्पन्न और इस घट वो घट उत्पन्न हुआ तो वही जो पहला वाला हालत है वो अनुनाश दोष आ जाएंगे आत्माश्रय से तो बच जाओगे अन्य आश्रय में फसोगे और अन्य आश्रय से बचने के लिए अगला घट अगलाओगे तो फस जाओ जो पूर्व में कह चुके हैं इसलिए पूर्व में चर्चित विषय यही पर समाप्त कर दे रहे लोग गए तो अगला पक्ष में चले जायेंगे किन्तु अनगिरी में थोड़ा देख लीजिए इसलिए न खु अन्य जनगत्य प्रयोजक अन्य भी जन का जनकारोजक नहीं हो सकता भटाद भी पटोत्पति त्व योग्य विशेषत्म तथा ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा अरे उत्पन्न तो। तो नहीं है घटते पट उत्पत्ति का तुम पक्ष नहीं मारो फिर पट से पट होगा क्या उत्पत्ति मन देगा तथा योग्य दुर्गमत सबसे पहली बात यह भी है आनवीकार करते भाई किसी कार्योत्पत्ति से पहले हम ये निर्णय कैसे लेंगे इस कार्य की उत्पत्ति की योग्यता इस कारण में कैसे निश्चय ले लोगे लो शादी करने से पहले आदमी को ये नहीं मालूम रहता है कि इससे पैदा होगी नहीं होगा क्या है क्या पता टेस्टिंग हो पर होता नहीं बान जय कैसे पता चलेगा है प्रयास करेगा संतान नहीं होगा तब घोषित होगा कि बहन जाए इसे कार्योत्पत्ति से पूर्व में कारण में कार्यालय योग्यत्व की निश्चय कोई कर तो कल्पना हम कर लेते हैं भाई ये चीजें इस समय चीज बनाएंगे लेकिन बनेगा ही कोई निश्चित नहीं इसमें नहीं कहा अदृष्ट कारण है नहीं, नहीं उड़ता नहीं है और कबूर उड़ जा रहा है क्यों एक सुगंध देते देते देते देते सहा हो जाएगा और दूसरा जितना भी सुगंध छोड़े जा रहा है फिर भी वैसे क्या वैसे एक अणुमात्र जो है इधर उधर नहीं समझ में नहीं आता इसे तो उन्हें कहा लफड़े मत पड़ो कार्याल कारणत्व में कारण में जो कार्यान या, या कार्यानुकूल का वो अदृष्ट से ज्ञापित होता है उन्होंने इसीलिए कैसे करोगे कोई भी कारण कोई भी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न हो सकता है अदृष्ट शाप घर से घटना हो गया अदृष्ट सापाप जवाब नहीं है व्यवस्था नहीं बन पाई इसलिए कहते कि देखो वो भी बनता नहीं क्योंकि योग्य दुर्वधमता अतृतीय पक्ष में जाना पड़ा तथा नौ बहता विरोधा, है उसे नहीं हो सकता स्व पर दोनों विरोधी वस्तु है स्व से पर पर से स्व इत्यादि पक्ष किसी भी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के दोनों परस्पर विरोधी तक अदृष्ट चरकता नावा टिप्पण करते विरोध मतलब ऐसा कई देखने को मिला नहीं घटापटाते हम घटापटो बनना चाहे थे घटपट दोनों मिलकर के घट को पैदा करें ये घट पट दोनों मिलकर पट को पैदा करें ऐसा कहीं देखने को संचार में मिला नहीं है तीसरे उपाय तभी दो एक, एक पट दो भिन्न वस्तु मिल करके कार्य उत्पन्न करता हो ऐसा देखने को मिलता नहीं मनु मृदु घट उ जाती पुत्र कोशिश कर करते हो मृतिका से घट पैदा हो रहा है और इसी प्रकार पिता से पुत्र पैदा हो रहा है भिन्न दोनों भिन्न है पिता अलग है पिता से पुत्र पैदा हो रहे इसी प्रकार से मृतिका ऐसी घट पैदा मृतिका अलग है घट अलग बोलो तो पूर्व पक्ष है नो आप अलग मान करके बोल रहा है, पक्ष तो सकता है। सत्या, तो करते भाई ठीक कार्य हो तुम तुम्हारी अपने अक्कल जैसी वैसी तो कहोगे ठीक ही कार्य अस्थिक जायती थी प्रत्यय है अस्थि जायते यही तो तुम्हारा ज्ञान हो रहा है घटो अस्थि मृत घटो जात पुत्रो अस्थि पुत्र जाता है यह क्या आपके दिमाग में यह बात हुआ अस्थि जायते प्रत्यय ज्ञान हुआ और आपके ज्ञान अगर शब्द प्रयोग किया है ज्ञान और शब्द के लाभ कुछ नहीं है आपकी वृत्ति विशेष और शब्द है तब तो ये शब्द प्रत्यय विवेक की भी परीक्षित अरे इसी की तो परीक्षा चल रही है इसी का तो विचार हो रहा है क्या कारण से कार्य पैदा हुआ क्या यदि जाए थे क्षेत्र अस्थि न जाए तेम कह रहे हैं विचार तो इसी पर चल रहा है तुम तो कार्य उत्पन्न होता है और मैं कार्य उत्पन्न नहीं होता है जाए थे अस्थि इसी पर तो विचार चल रहा है एक दर्श प्रत्यय सत्य है क्या एक शब्द व्यवहार सत्य है क्या ये तो विचार चल रहा है यदि उत्पत्ति सत्य है उस उत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रयोग कर रहे अस्थि करके वह सत्य हो जाएगा लेकिन जिससे उत्पत्ति ही सत्य नहीं है अस्त इत्यादि प्रत्यय भी सत्य नहीं हो सकता विचार तो उसी पर चल रहा है कार्यकाल पर विचार का मतलब क्या अस्तित बड़ा विचार है तो ये शब्द प्रत्यय विवेक की परीक्षेते कि सत्यम नहीं बताओ उत्तम इन्हीं दोनों पर हमें विचार करना है क्या ये दोनों ही सत्य है यह प्रत्यय और यह शब्द ये दोनों ही सत्य है या दोनों मिथ्या है परीक्षा माने शब्द प्रत्येक वस्तु घटबुत राज लक्षण शब्द मात्र जब तक हमारी परीक्षा से सिद्धि नहीं हुई उत्पत्ति की सिद्धि आप नहीं कर सकोगे परीक्षा के द्वारा तावत पर्यत आप मानना पड़ेगा यह शब्द केवल वाच विकलापणी तक यह सब बकवास है शब्द का जाल है मानना पड़ेगा वास्तविक उत्पत्ति को सिद्ध कर दिखाओ पहले तब तो मैं मानूंगा कि हाँ घट है और उसके शब्द तुम करो भी सकती है यदि उत्पत्ति नहीं कर सकते हो तो फिर द्वारा शब्द जाने और कुछ नहीं तो परीक्षा माने शब्द प्रतिविषम वस्तु शब्द और प्रत्यय इन दोनों का विषय होता वस्तु की जब तक मैं परीक्षा करते रहूंगा कौन वस्तु घट पुत्र आदि रूपावता पर्यतम शब्द मात्र तब तक हम ये शब्द मात्र ये और कुछ नहीं ऐसे मानने में क्या प्रमाण है आपका नाम विमिश है सचेत समस्या यह भी है सत्य नहीं है जो न पित्रादि बस के सत्य होने के नाते सत्य होने के नाते वो उत्पन्न हो नहीं सकता जैसे मृत है उत्पन्न हो गया आप मृत्यु से घट हो गया मृत्यु उत्पन्न हो गया अब जाओगे तो कहपन्न कहा किस से अहंकार से अहंकार किससे चलो वहां पर कहाँ तक जाएगा प्रधान तक जाएगा ना प्रधान उत्पन्न हुआ क्या कैसे मानोगे जैसे वो अनुत्पन्न होता स्व है इनको भी अनुत्तर सत्तात्मी मानोगे तो बच्ची मानते हो इसलिए कहते कि देखो सच मृत पित्रादिवे जैसे की मृत्यु का है पित्रा पिंडादिवत नहीं है ना मृत सब जो वो दुष्टान्त को लेना ना क्योंकि दृष्टांत क्या उठ रही थी मृदो घटाहा तुष्ठ पुत्र मृत्यु का जो चलिए उनको लेना है यहाँ पर इसलिए मृत्यु का कारण था और सका बने पिता पिंड वक्त गलत है तो ना नो बस पी तो है आदि तो रहेगा पित्र आदिवक्त यदि असत्य असत्य वो तथा न जाए तब भी उत्पत्ति नहीं कर सकते क्यों असत्य आज वो शशि विषाण आदिवक्त असत्य होने के नाते उत्पन्न नहीं कर सकते वो शशि विषाण आदि के समान कार्यकाल के उत्तर भाग में आ गए है सातल के माध्यम से उत्तर बना के उसको जोड़ दिया सत्य असत है। नहीं, है, नहीं है, नहीं कह सकते आप असत्य है तो भी उत्पत्ति नहीं कह सकते आप असत्याणि दोनों मिलाकर इकहत्तर रूपए ग्रहण कर ही नहीं सकते यहाँ दो नंबर निकले टिप्पण नंबर दो यहाँ था छपा नहीं दो है दो नंबर वहां वृद्ध से के ऊपर है ना नंबर दो दिया वृद्धा से ऊपर इत्यादि गलत जगह छपी है वो नीचे ठीक है वृद्ध से वृद्ध एकात्मक ना पर कैसे घटेगा तो इसलिए जितना भी पक्ष था छह पक्ष पर प्रखंड हो गया ना और अत कर गया इन छो पक्षों से उत्पत्ति कथन ना होने के कारण यह टिप्पण होगा गलत हो जाएगा तो पर दो नंबर रहेगा तो दो नंबर होना चाहिए वृद्ध के ऊपर परता पर कोई नंबर नहीं आता न किंचित सिद्धांजातवाद सिद्ध हो गया स्वता भी नहीं पर्दा भी नहीं स्वर उत भी नहीं सत्य सिद्ध हो गया की कोई भी वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुआ जो उत्पत्ति सिद्ध नहीं कर सके तो जाते और जाते जायते घटो चीज है शब्द मात्र हुआ और वास्तव कुछ भी नहीं है निशा है और लेकिन अब आइए बौद्ध में जाना पड़ेगा बिनाड़े तो काम चलेगा नहीं वो सबसे खतरनाक आदमी है ये तो सब अपने भाई लोग हैं इनको तो थोड़े थोड़े समझा लो काम चल जाता है नहीं ये जितने भी आर्थिक हैं है हम अलग अलग स्टेज है ना स्टेज पहले आप जाएंगे ना जा। हम तो सोलह अधिक संख्या से कम संख्या में आने की बात करेंगे तो इसलिए जो है सोलह को मानेंगे तेल न्याय उससे फिर थोड़ा सुधार करते साथ में आओ वैशेषिक वैशेषिक से ऊपर उठो आओ सांख्य में पन, दो मानता है वो प्रकृति पुरुष दो ही बाकी उत्तर उत्तर मुझे छोड़ ही दीजिए सात से दो में पहुंच गया साथ से हो दो में पहुंच गया और उसी का भाई है योग वाला तीन मानता पुरुष ईश्वर जगत तीन मान गया प्रधान को माना है तो तीन माना या तो पहले योग करोगे फिर बाद सुधार करते हैं सांख्य में जाइएगा पहले हम करना चाहेंगे ख्य फिर योग में जाएंगे क्योंकि हमें जाना है अनिश्वरवाद में नहीं जाना है और शेष्वर सांख्य वाले तो आपत्ति नहीं वो भी तीनों भी तीन वाले ही है शेष्वर सांख्य भी है सांख्य में भी दो है ईश्वरा सिद्ध सूत्र एक सूत्र है सांख्य सूत्रों में से ईश्वर सिद्धे उसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की गई है जगत असिध्य ईश्वरास्ति ईश्वर नस्ति असिधे है ऐसे भी एक पक्ष है तो उस सूत्र की व्याख्या तो के दो हो जाते हैं इसलिए भी दो और तीन हो गया योग तीन वाले हैं फिर आ भी थोड़ा वो के है वो। दो ही हैं। और निरेश्वर सांख्य मानते हैं प्रकृति और पुरुष लेकिन उनकी प्रकृति इस प्रकार जिस प्रकार का सांख्य योग्य होगा न्याय जैसा प्रकृति परमाणु है और आत्मा है बस दो ही है। और आत्मनिर्भर तो के नित्य मान लेते हैं पंच पदार्थ है और नव पदार्थ विभिन्न मत है भाट पंच पदार्थी है और नव पदार्थी प्रभा करें तो वो आ जाते हैं वो भी लेकिन दो में ही उनको भी रखा जा सकता है नित्या नित्य दो विभाग पर जो स्वीकार रहे हैं और उससे ऊपर उठिएगा तो वेदांत में वेदांत में अनेक कोटी है आप देखते ही हैं। है भाषी है शैव भाष्य अलग वैष्णव भाषा अलग अनेक शैववाद अनेक वैष्णववाद है फिर क्यों रास्ते पहुंचेंगे वा? एक ब्रह्म तत्व है और दूसरा ही नहीं सभी के द्वारा संपादन किया हुआ ऐसा सब तो एक तरह से अनेक से एक की ओर हम आ रहे हैं अनेक से एक की ओर हम आ गए लेकिन वो ऐसा नहीं वो अनेक से नहीं की ओर जाने वाला है वो विपरीत रास्ता वाला है वो अनेक से शुरू किया और नहीं में चला गया गड़बड़ है हमारी रास्ते उसकी रास्ते उल्टा हो गया कि नहीं हो गया आस्तिक दर्शन को आप अनेक से एक की ओर आए पूर्ण की ओर अनेक से पूर्ण की ओर हम आए और वो शुरू किया नहीं हो गया फिर बाई है ही नहीं क्षण विज्ञान ही है फिर वो भी नहीं छूनिय में मैंने अनेक से शुरू करके जीरो पे पहुंचा हो पूर्ण की जगह पर और उसमें भी थोड़े भला आदमी है जैन चार बाग के भला आदमी है अरे जगत तो मान रहा हो तो हम उसको तो ठीक है विवेक करने का अवकाश तो दिया उसने अवसर तो दे रहा है इसलिए वो कुछ भला है उससे इसलिए शुरू करो हम चार से चार से जैन जैन से बहुत बध सीधा शून्य में चले जाना पड़ेगा तो इसलिए अनेक से शुरू करके अनेक इसलिए कम से कम चार माने ना चार वाक तो। प्रतिशत यही चार सत्य है और यहाँ चार से शुरू करके वो शून्य में पहुंच रहे हैं अनेक से शून्य में जा दो विपरीत मार्गी लोग हैं ये अब उनको भी उठा रहे जिनके मत में जरी रे व इत्यादि बहुत मत आएगा देखेंगे जायते अनादे फा भी स्वभाव आदर न विद्यते य कोई कारण ही नहीं ऐसे फल से कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है हेतु जायते अनादे अनादि भूता मैने आदि रहित अनादि मैने आदि रहित मतलब कारण रहित कारण रहित फल से कारी से हेतु का उत्पत्ति हेतु मने कार्य कौन धर्माधर्म फल फलभूता कारण रहित जो शरीर रूपी फल से हेतु मैंने धर्माधर्म रूपी कार्य उत्पन्न नहीं हो फचा विस्वभाव इसी प्रकार से अनादि हेतु से फल की उत्पत्ति भी नहीं हो कारण रहित धर्माधर्म से शरीर फलोत्पत्ति भी नहीं हो सकती मैंने आपको मानना पड़ेगा यदि धर्माधर्म उत्पन्न हो रहा है तो उसका कारण शरीर है तो शरीर का भी कोई ना कोई कारण होगा जब धर्माधर्म से फलोत्पत्ति मान रहे हो तो धर्माधर्म का भी कोई न कोई कारण मानना ही पड़ेगा बिना कारण का धर्माधर्म जो उत्पन्न हो गया हो और वह आगे शरीर के कार्य उत्पन्न करता हो ऐसा नहीं देखा गया इसी प्रकार से बिना कारण का शरीर रूपी जो फल है वह धर्माधर रूपी कार्य को पैदा करे ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जितनी भी हम देखते आ रहे हैं, नहीं है नया इियों से पूछा जाए वो भी यही बताते इसका कारण है, इसका कारण है, इसका कारण है, इसका कारण इसका कारण करते करते करते करते परमाणु तक गए और थक गए उससे आगे उनकी खोपड़ी चली नहीं वहीं रुक गए गलत बात और उनकी जो युक्तियाँ हैं वो युक्तियाँ बनती नहीं महत्व परिमाण को उत्पन्न करने के लिए परमाणु से और आगे मानने की जरूरत नहीं।, नहीं है उनका कहना ही है परमाणु द्वय से संख्याकृत महत्व आ जाएगा दुणुक में और त्रय में क्या किया वो तृप्त संख्या मिल करके महत परिमाणु को पैदा कर दिया तो हम तर्क रहते हैं भाई तुम दो परमाणु मिल के दुणुक्यों मान दे सीधे तीन परमाणु सिर्फ संख्या ही यदि महत्व को पैदा करता है तीन परमाणु से क्यों नहीं तुम महत्व मान रहे हो फेल हो जाते उनकी इस ग्राम के पास कोई जवाब नहीं बनता इसी तरह से उनके कार्य का अनुभव विफल हो जाता है वो तो बुद्धि का विचार क्या जो है आगे परंपरा बनाने की क्षमता नहीं है इसलिए उन्होंने जो ऐसा कह दिया। बताओ उसे सिद्ध क्या हुआ? विद्य के यस्य। जिस वस्तु का कोई कारण नहीं वह वस्तु किसी कार्य उत्पन्न भी नहीं कर सकता बस ही आदरण विद्य देका जन्म भी नहीं होता यसे हमने जिस वस्तु का आदिर मैने कारणम न उसका तस्य दूसरा जो आदिशब्द है ना उसका जन्म लेना पहला वाला आदिशब्दार्थ कारण है दूसरे वाला आदिशब्दार्थ यहाँ जन्म तस्य मैंने उस वस्तु का आदिर न विदेते मैंने जन्म भी नहीं होता किंच हेतु बला हेतु बलोर अजन्मयर फल कार्य और कारण की अनादित्व को मानते हुए धर्माधर्म और शरीर संघात को अनादि कह करके आपने वास्तव में इनकी अनुत्पत्ति को ही स्वीकार किया अना मैंने अनादित्व को स्वीकार करते हुए तो आपके द्वारा बलात् हेतु फल जन्मी व अभिवगतम ये धर्माधर्म और शरीर रूपी कार्य का दोनों के वास्तव में अजन्मयी व बलात्तम मजबूरी में माना न चाहते हुए भी आपको इनकी अजन्म ही स्वीकार करना पड़ेगा तो पूर्व पक्षी कथन का स्वीकार करना पड़ेगा अनादि मानने का तात्पर्य अजन्म ये कैसा सिद्ध हो गया तब कहते हैं अनाधिर आज रही तात् फल आप न जाए क्यूँकी अनादिश्दर्या आज रहित तो। आज रहित का मतलब कारण रहित तो। ऐसा जो कौन हेतु धर्माधर्म वे फलभूता शर्राज को उत्पन्न नहीं कर सकते धर्मा धर्म का भी कोई, कोई था नहीं है मानता है धर्मा धर्म का कारण समय कांड आत्मा को मानेगा आत्मा के बिना तो काम चलेगा नहीं था धर्मधर्म कुछ ही उसकी उत्पत्ति तो कोई नहीं मानते कोई भी तार्किक जो उसकी उत्पत्ति नहीं मान सकता इसे अनादे है मैंने आज रही कारण रही फला शरीर से जाए थे दोनों पक्ष का आएंगे ना इसलिए कोई बात कोई भी चीज पहले फलात मनीष संघात से धर्म की उत्पत्ति नहीं, नहीं अनुत्पन्ना दजा फलात दे फैसा जो अनुत्पन्न जो अज है कारण रहित है ऐसा फल से हे तो हो जन्मा नया ऐसे धर्मारण की उत्पत्ति को आप भी नहीं मानते है उत्पत्ति नहीं मान सकते विनाश शरीर का पुण्य पाप होता है यह बात कोई नहीं मानता शरीर के बिना कारण के बिना धर्माधर उत्पन्न हो जाए ये नहीं हो सकता और शरीर भी कोई ना कोई कारण से पैदा हो बिना कारण का शरीर भी उत्पन्न नहीं हो सकता ऐसे आज की भ्रांति के लिए कई का कारण है आज कई लोग नहीं आए क्यों उनके भ्रांति आज तो कार्यक्रम है सब <laughs> तो छुट्टी रहेगा सौ साढ़े बजे पहुंचेंगे तो भ्रांति है ना बिना काम का भ्रांति कारण है क्या कार्यक्रम वो कारण को लेकर उनको भ्रांति हुई है ये तो लोक में देखने को स्पष्ट अनुभव है आपको मानना ही पड़ेगा बिना कारण का कोई भी वस्तु किसी कार्य को तो बनना कभी नहीं कर सकता मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई कारण जरूर है और नहीं मान पा रहे हो इसका मतलब है वस्तु का जन्म ही है। जब कारण नहीं बता सकते हैं अप्रिज्ञा अप्रिज्ञान बोल चुके ना तो इसलिए आपको उसका जन्म ही सिद्ध फल आदरिता किसी प्रकार फल को भी आदरित अनाद्रेतो हो आदरित जो, जो हेतु है अधर्म है धर्माधर्म अच्छा उनको भी मानना पड़ेगा स्वभावते निर्निमितम बल नी न फल निर्निमित्त शरीर आदि को स्वभाव उत्पन्न कर देगा ऐसा भी आप स्वीकार नहीं कर सकते तस्माद अनादित्य इसे अनादित्य को स्वीकारता करता हुआ आपके द्वारा वास्तव में हे तो भले और अजन्म गम्य धर्म आधर शरीर कार्य कारण का वास्तव में अजन्म ही आपने सिद्ध कर दिया जब कार्य कारण भाव ही नहीं रहा तो जगत ही नहीं रह गया यहाँ आधिक कारण देखा गया ये मैंने ये वस्तु न जिस वस्तु का कोई कारण नहीं होता इस इस्लोक में तस्सी आदि पूर्वक्ता जातिर आदि क्या बोला पूर्वक्ता जाति जन्म है वह नावि नहीं हो सकता उस वस्तु का कारण आदर भी कारणवान पुरुषों से ही जन्म की उत्पत्ति उत्पत्ति जन्म आदि का कथन स्वीकार किया गया है न अकार तो कह दोगे वंधिया पुत्र ने पैदा कर दिया वस्तु को वंधिया पुत्रों के कारण है क्या बिना कारण वाला अनादि है कौन? व्यापुत्र कुछ से भी कोई न कोई कार्य पैदा होने लगा धर्माधर आदि यह आपत्ति खड़ा हो जाएगा इसीलिए न अकारण, अकारण वाले से कभी कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती इसलिए स्वभाववाद का खंडन हो गया कभी विज्ञानवादी को मान लो बायातवादी तो विज्ञानवादी को पहले लाएंगे कभी तो जगत है आप कैसे कहते हो जगत नहीं है जगत उत्पन्न हुआ है प्रणाधिकास उत्पन्न हुआ है हम सब का ज्ञान का विषय बन रहा है इसका आप खंडन नहीं कर सकते इसलिए कहते प्रत्यक्तम अन्य थाउपल परतंत्र अस्तित मता अन्य शास्त्रों के अनुसार भी अस्तित परतंत्र मैने अन्य शास्त्र न्याय वैशेषिक मीमांस योग इन सभी के अनुसार में भी अस्तित्वमता अस्तित्व अस्तित्व का जगत की बाह्यार्थ का अस्तित्व को स्वीकार करना ही चाहिए ऐसे बौद्ध कह रहा है ज्ञान से भिन्न विषय है प्रज्ञक् है सनिमितम सविष्व जो प्रज्ञ है शास्त्र शासन शास्त्र आदि प्रती जो हो रहा है मैं शास्त्रता हूँ ये मेरा शासन है और ऐसा मेरा जरा शासित वस्तु है इस प्रकार का यह शास्त्र यह शास्त्र है और मैं इसका इसका शास्त्र परमात्मा है मैं इस शास्त्र के द्वारा अनुशासित व्यक्ति हूँ इस प्रकार की त्रिपुटी अनुभूति हो रही है यह अनुभूति का जरूर होगा सनिमितम भवधि सविषत्तम भावी अन्य बात नहीं मानोगे दयाशको कोई जगत ही कहना पड़ जाएगा निर्विषय मान्य तुमने निर्विषय मानने पर शब्द आदि प्रकृति की जो वैचित्रता है द्वैत भाव है इस द्वैत भाव का अभाव होता है जिस द्वैत भाव अनुभव कर रहे हैं यह द्वैत भाव खत्म हो जाएगा एक दूसरा भी दोष दोस्त संकलेश उपलब्धि सभी का विविध प्रकार का सुख दुख का उपलब्धि हो रहा है ज्ञान में वैचित्र का संपादक बाय विषय ही नहीं बल्कि साथ साथ इस, साथ इस के भी है कि हमारे शरीर आदि में विभिन्न प्रकार के दुख आदि का अनुभव होता है जैसे अग्नि से भिन्न अग्नि के दहाक अनुभव में आ जाता है उसी प्रकार से निश्चित से दुख अनुभव कर रहे हैं विषय तो, तो मान नहीं पड़ जाएगा अद्यतन निवृत्ति पूर्व सुखानुभूति के लिए सुख प्राप्ति करने सभी का प्रयास भी और समर्थन में ये बौद्ध बाह्यार्थवादी बौद्ध है ये पूर्व पक्ष यहाँ वर्मर्थन में नया एकाधिक लिया पर तंत्रेश अनेक दर्शनकार मैंने पर में न्याय में भी इस जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है इसरा बाह्यार्थ मानना ही चाहिएकार उत्तर से ही वर्तिकरण पुनर्पति उत अर्थ को ही पहले तो जो आये थे नहीं आए का लोग जो कारण मानते हैं अन्य कारण मानते हैं परमाणु आदि को मानते नित्य में मानते इत्यादि कांडवादियों का खंडन कर दिया था नहीं अनेक प्रकार से और अब उसी पदार्थ अजातवाद उत्तर क्या है अजातवाद जगत उत्पन्न नहीं नहीं हुआ लोग हमसे व्यवस्था पूछते हैं आपके वेदांत में क्या व्यवस्था है हम कहते है भाई जब उत्पन्न नहीं तो व्यवस्था क्या दू उत्पन्न हो तो व्यवस्था दू उसकी है ना हा जिनके लिए उत्पत्ति हो उनके लिए व्यवस्था जैसी उत्पत्ति वैसी उत्पत्ति है वैसी तो व्यवस्था भी होगी अलंध्या पुत्र की ला व्यवस्था करोगी उसके लिए गंगा के ऊपर दो बड़ा मह की कल्पना भी कर लो क्या आपत्ति हो रहा है आप कैसा पुत्रा तो नहीं रह सकता हो नहीं रह सकता क्या बंदिया पुत्र गंगाजी के ऊपर खड़ा हुआ महल में नहीं रहेगा हवा मह में भी रह जाएगा जाए नहीं रह सकता जी देखो वंध्या पुत्र जा रहा है हवा महल के अंदर जा रहा है उसके अंदर बैठ गया लोग के साथ बातें कर रहा है आप निकल्पा बोलते जाप शब्द ज्ञान आने पाती वाली बात है या नहीं तो इसलिए जैसी जगत है वैसी हम कारण बताएंगे भाई तो जगत मिथ्या का कल्पनित है तो उसके अनुसार माया भी उसका कारण मिथ्या हो जाएगा और हमारे वास्तविक सिद्धांत तो उत्पन्न नहीं नहीं है उसी अर्थ को दृढ़ीकरण चिकित्सया नास्तिकों के मतों का दृष्टिकोण से भी उसका दृढ़ करने की इच्छा है पुनः आक्षेपति ही पुनः अपूर्व पक्ष उत्थापन किया जा रहा है तो ज्ञान शब्दा प्रतीक प्रतीमित सब कस्या प्रतीद प्रती होगा कोई न कोई निमित्त मानना पड़ेगा निमित शब्द अर्ज्ञा यहाँ पर कोई न कोई कारण मानना पड़ेगा कारण से क्या लेना विषय को लेना पड़ेगा अरे सनिमित्व कार्य हो गया विषय तुम स्वात्तिरिक्त विषयता विशेत कितने तीजानी मैं मेरी प्रतिज्ञा पूर्व कहता है कि स्वात्मा से मैं स्व स्वाज्ञा क्षणिक विज्ञान उस तो विज्ञान से भिन्न विषय नाम का वस्तु है इस जगत में यह आपको मानना पड़ेगा इस बाह्य को विज्ञान से भिन्न बाह्य अर्थ को स्वीकार कर लिया छह अनुमान से मानो छह प्रत्यक्ष मानो सौत्रांतिक और भाषकों का सिद्धांत वेद है सौत्रांतिकाहमय है और वहभाषिक्थ प्रत्यक्ष का विषय है इन है जो दो दोनों के मध्य बाह्यार्थ है विषय है स्वात्त व्यतिरिक्त विषयता प्रति जानी में ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है प्रज्ञप्ति स विषया ऐसा अनुमान कर दे रहा है जो प्रज्ञप्ति है बस विषया होती है तो रूपी जो शब्दारी प्रतिति या कभी किसी को भी कहीं भी हुआ ही नहीं है सनि प्रतीत है सविशक्त नुभूय मानवता उसको जो है सनिमित्रविशक्त नुभव हो रहा उसको आप नि नहीं कर सकते अनुभव का फलाप इतने आसानी से नहीं किया सकता कोई अनुभव कर रहा है चाहे लाल गाय है चाहे काली गाय है चाहे सफेद गाय है सभी का से सफेद दूध ही निकलता है है ना तर्क दीज दो नहीं ऐसा कैसा होगा काली गाय से काली दूध निकलनी चाहिए लाल गाय से लाल दूध निकलनी चाहिए सफेद गाय से जरूर सफेद दूध निकलता हो यथा बना दो सफेद गाय दृष्टान्त बना देंगे सफेद गाय को और काली गाय काली दूध देती है दूध है ना वो दुग्ध श्वेत को दुग्धवत बना दो अनुमान अपलाप तो कर दो अनुभूति अनुमान से तर्क से अनुभूति का कभी अपलाप नहीं हो सकता है तर्क भाष है सब अनुमान आभास है तर्क का आस अनुमान आभासों के द्वारा खंडन नहीं कर सकते है। तो ये था यह हमारी अनुभूति है जो कुछ जब जो कुछ प्रती हम सबको होती है वह सबसे होती है ये सर्वानुभव सिद्ध है इसका अपलाभ कोई नहीं कर सकता अन्य निर्विचित शब्द स्पर्श नील पीत लोहित प्रत्यवचित्राश तो नाश मे अभाव तो क्या होगा कि शब्द प्रतीति हुई कभी स्पर्श हो रहा है कभी नील हो रहा है कभी पीत हो रहा है कभी लोहित प्रती हो रहा है विभिन्न प्रकार की प्रतीतियां जो हो रही है ये जो प्रतीतियां उनकी जो वैचित्रता है प्रत्यवैचित्र ये जो प्रत्यय वैचित्रता है भेद है वह भेद का ही नाश हो जाएगा तो इसी का भाव अभाव नशक प्रत्यय है चित्र से द्वेश अभाव प्रत्यक्ष और प्रत्यय चित्र का कारण ही बोध अभिषेक का अभाव है ऐसा भी आप नहीं कह सकते क्यों